तब रघुपति अनुशासन पाए मातल चल उचरण सिरनाय आये देव सदासम वचन कहें जनु पर मार दीन बंधु दयाल रघुराया देव किन्वन परोहरत खे निग ग तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हों दीन बंधु हे दयालु रघुराज हे परम देव आपने देवताओं पर बड़ी दया की विश्व के द्रोह में तत्पर यह दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया तुम समूप ब्रह्मयिनाशे सदा एकज उदासी अकलय गुणयज अनघय नाम अजत मोघशक्ति करुणाम मीनकमठ सुन हरि पर परसुराम बप जब जब नाथ सुरन दुख पायो नाना तनुरे तुम ही न सायो हे दिन बंधु आप समृप ब्रह्म अविनाशी नित्य एक रस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भाव सहित अखंड निर्गुण माई गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजय, अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दयामय हैं। आपने ही मत्स्य कछप, वाराह नृसिंह वामन और परशुराम का शरीर धारण कर कर किए थे हे नाथ जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तक अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया य खलमलिन सदा सुरद्रोही कामलोभ मत रत यति अदम शिरो मणि तव पद पावा यह हमरे मन विषम आवा हम देवता परम अधिकारी स्वारथ रत प्रभु भगति विसारी भव प्रवाह संतत हम परे अब प्रभु पाह शरणयनु सरे यह दुष्ट मलिन हृदय दे, देवताओं का नित्य शत्रु काम लोभ और मद के पारायण तथा अत्यंत क्रोधी था ऐसे अधर्मों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ पारण हो आपको भक्ति को, को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं अब हे प्रभो हम आपकी शरण में आ गए हैं हमारी रक्षा कीजिए सुर से अति प्रेम तन पुलक विधि अस्तुति कर विनती करके देवता और सिद्ध सब जहाँ के तहा हाथ जोड़े खड़े रहे तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे जय राम जय राम सदा सुख धाम हरे रघुनायक सायक चाप धरे भारन दारण सिंह प्रभो गुणसागर नागर नाथ विभो तन कायन कनुप छबे न कामयनुपे गुणगान्द्र कवि जस पावन राव वन नाद महान खगनाथ जिकोपग हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि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 आपने रावण रूपी महासर्प को गुण की तरह क्रोध करके पकड़ लिया जन रंजन भंजन शोक भयम क्रोध सदा प्रभु बोधमयम अवतार उदार गुणम महिभार विभन ज्ञान घनम व्यापक में कमना दि सदा करुणा कर रामी मुदा रघुबंश विभूषण दूषण कृत भूप विभीषण किंतु हे भो आप सेवकों को आनंद देने वाले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 हे रवकुल के आभूषण हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था उसे अब आपने लंका का राजा बना दिया